अब तो उसके ऊपर पूरा शक हो रहा था कि वो बैंक के रॉबरी केस में इन्वॉल्व था क्योंकि अगर वो उसने कोई जुर्म ना किया होता तो कम से कम अपनी सफाई में तो एक दो शब्द जरूरी कहता यहां तक कि जो मुजरिम जुर्म किए भी होते हैं वो भी खुद के सफाई में जरूर ही बोल देते हैं। विक्रांत उसकी तरफ देख रहा था एक बार के लिए उसने सोचा कि वो इस पर लाइट डिटेक्टर लगाकर सब कुछ सच सच उगलवा लेकिन फिर उसे अगले ही पर लगा कि अगर लाइट डिटेक्टर चालू करने के बाद इसने कुछ बोला ही नहीं तब तो सारा गेम ही खराब हो जाएगा फालतू में एक लाइट डिटेक्टर भी बर्बाद हो जाएगा नैना ने उसे तीन चार थप्पड़ करते हुए कुछ जानने की कोशिश की लेकिन फिर भी उसने जुबान नहीं खोली फिर नैना ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा हमें विकास को पकड़ने के लिए बैकअप फोर्स की जरूरत है मैं नासिक पुलिस को फोन करके बैकअप फोर्स के लिए बोलती हूँ ठीक है पहले इसे किसी नियरस्ट पुलिस स्टेशन में चलकर पुलिस के हवाले करते है और फिर हम विकास को उठाने चलेंगे विक्रांत ने भी नैना की बातों से सहमति जताते हुए कहा अच्छा ऐसा करो कि पुलिस को कॉल करके यही रास्ते में कहीं बुला लो जिससे यहीं पर हम पुलिस को इसे हैंडओवर करके विकास की तलाश शुरू कर दें। नैना ने विक्रांत को सुझाव दिया हां सही कह रही हूँ विक्रांत ने भी नैना की बातों से सहमति जताते हुए कहा इस वक्त गाड़ी में बैठा आतिश विक्रांत और नैना को अजीब सी नजरों से घूर रहा था लेकिन अभी तक उसने पुलिस की कस्टडी में रहते हुए अपने जुबान से एक भी शब्द नहीं निकाला था विक्रांत ने अपना फोन बाहर निकाला ताकि वो पुलिस को कॉल करके बुला सके अभी उसने फोन बाहर हाथ में लिया ही था कि उसके इंडिकेटर ने कुछ दिया मैसेज से पता चला के रियर मिर में देखा तो पता चला के उसके ठीक पीछे एक हैवी कार बढ़ी चली आ रही है उसके इंडिकेटर ने बताया कि ये कार विकांत की गाड़ी के पीछे पांच मिनट से लगी हुई है ये मेरा पीछा क्यों कर रहा है विक्रांत ने मन ही मन सोचा अभी वो एक चौराहे पर पहुंचाई था कि उसने अपने लेफ्ट साइड से एक टैंकर बहुत तेज स्पीड में आता हुआ दिखाई पड़ा ऐसा लग रहा था कि वो टैंकर विक्रांत की गाड़ी को ही टारगेट करके बढ़ा चला आ रहा था विक्रांत ने भी फुर्ती दिखाते हुए तेजी से गाड़ी का स्टेयरिंग घुमाते हुए इसे दाई तरफ घुमा दिया पूरी गाड़ी तेज स्पीड में घूम गई लेकिन फिर भी उसकी गाड़ी का पिछला सिरा टैंकर से टकरा गया टैंकर भी काफी स्पीड में था सो टक्कर लगते ही विक्रांत की कार रोड पर ही लट्टू की तरफ घूमने लगी ऐसा लग रहा था कि अब कार पलटने वाली है लेकिन विक्रांत ड्राइविंग में एक्सपर्ट था उसने किसी तरह से स्टेयरिंग पर हाथ जमाते हुए गाड़ी को अपने कंट्रोल में ले लिया और फिर गलत साइड पर ही गाड़ी दौड़ाने लगा इस वक्त सामने से सैंकड़ो गाड़ियां आ रही थी जिससे किसी तरह बचते हुए विक्रांत कार के एक्सीटर आरोप जोर देकर बैठा हुआ था लेकिन अभी उसका खतरा टला नहीं था उसने फिर से गाड़ी के रेयर मिररर पर नजर डाली तो देखा की पीछे ऐसी वो टैंकर भी मुड़कर उसकी तरफ बड़ा चला आ रहा है विक्रांत के लिए उल्टी साइड पर गाड़ी भगाना काफी मुश्किल हो रहा था तो उसने गाड़ी को साइड में बने फुटपाथ पर उतार दिया और फिर फुटपाथ पर फुल स्पीड में गाड़ी भगाने लगा इस वक्त उसने जितना जोर गाड़ी के एक्सिलेटर पर दे रखा था उतना ही जोर उसने गाड़ी के हॉर्न पर दिया हुआ था पूरी सड़क उसकी गाड़ी के सायरन से गूंज रही थी विक्रांत फुटपाथ पर फुल स्पीड में गाड़ी भगाता चला जा रहा था तभी अचानक से उसने सामने से भी एक कार आती दिखी विक्रांत अब दोनों तरफ से घिर चुका था अब उसे भागने का रास्ता समझ नहीं आ रहा था लेकिन विक्रांत सक्सेना इतनी जल्दी हार मारने वाला इंसान नहीं था अब वो गाड़ी के साथ बड़ा स्टंट करने को तैयार था उसने नैना की तरफ देखते हुए कहा तुम अपनी सीट बेल्ट पहन लो इसके साथ ही उसने गाड़ी के एक्सीटर पर जोर देकर घुर की आवाज निकाली क्या विक्रांत एक मिनट तुम्हें बताओ यहाँ पुलिस कौन है वो या हम नैना ने विक्रांत की तरफ थोड़े गुस्से में देखते हुए कहा हम है लेकिन क्या हुआ विक्रांत कन्फ्यूज था उसे नैना के कहने का मतलब नहीं समझ आ रहा था हम पुलिस है तो हम भाग क्यों रहे हैं तुम गाड़ी रोको दिमाग खराब कर रखा है इतनी देर से नैना गुस्से में कहा विक्रांत ने गाड़ी रोक दी लेकिन अभी भी उसके सामने टैंकर यमराज की तरह बढ़ा चला आ रहा था लेकिन इसके बाद जो सीन हुआ किसी फिल्म से कम नहीं था नैना तुरंत ही गाड़ी से उतरकर बाहर आ गई और उसने सामने आ रहे टैंकर के ड्राइवर पर निशाना साधते हुए फटाफट दो फायर कर दिए टैंकर के ड्राइवर को कतई उम्मीद नहीं थी की पुलिस उस पर गोलियां भी चला सकती है गोली लगते टैंकर का शीशा टूट गया और फिर ड्राइवर ने खुद को गोली ऐसी बचाने के लिए जोर से स्ट्रेनिंग घुमा दी अनियंत्रित होकर टैंकर बगल रोड आरोप जा गिरा इसके बाद ठीक यही काम नैना ने अपने पीछे आ रही है, हैवी कार कार के के साथ भी किया। उसने कार के टायर में गोली मारकर इसे वहीं पर पलटा दिया जैसी कार पलटी उसमें से ड्राइवर निकलकर भागने लगा नैना ने उसके कंधे पर गोली मारकर उसे वहीं धराशायी कर दिया इधर उसने भाग रहे टैंकर के ड्राइवर को रोकने के लिए उसकी टांगों में शूट कर दिया पूरा रोड गोलियों के चलने की ताड़ ताड़ की आवाज ऐसी गूंज उठा दोनों के दोनों रोड आरोप घायल होकर गिर पड़े तेरी तो तू मुझसे बचकर भागेगा मुझसे बचकर भागेगा जितनी बार उसने चिल्लाते हुए सवाल किया उतनी बार उसने ट्रक के ड्राइवर के मुंह पर जोरदार पंच भी करता गया ले रहा था, ये का था। इसकी उम्र ने जब उसे जीप भर के पीट लिया तब उसके कॉलर से पकड़कर घसीटते हुए नैना के पास ले गया अब तक नैना का ड्राइवर को दबोच चुकी थी वो भी उसका कॉलर पकड़ घसीटते हुए पुलिस कार के करीब ले आये नैना का निशाना कमाल का था उसे बिना एक भी गोली वेस्ट किए ही इन दोनों को घायल करके गिरा दिया था एक दो तीन चार विक्रांत ने गिनती करते हुए नैना ने पहले पुलिस को फोन करके जल्द से जल्द यहाँ पर फोर्स के साथ पहुँचने के लिए कहा फिर उसने जिस आदमी के कंधे पर गोली लगी थी उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा यह तेरह नंबर वाला आदमी है इसका नाम विकास नेगी है जिसकी तलाश में हम लोग जूस वाली शॉप पर पहुंचे थे विकास नेगी नाम तो उसी जूस वाले ने ही बताया था ना हाँ, विकास नेगी नाम नाम ही बताया था विक्रांत ने तुरंत ही अपना फोन बाहर निकाला और फिर उसमें फोटो देखकर इसकी शक्ल से मिलाने लग गया सच में कि वही बारह नंबर वाला आदमी ही था विकास नेगी नाम है इसका इसी के तलाश में ये लोग आज सुबह होटल से निकले थे मतलब की अब एक ही बचा है विक्रांत ने कुछ सोचते हुए कहा वो जो बस वाला संदिग्ध है वो चौथे नंबर का आदमी है अब बस वही पकड़ में आ जाए तब फिर समझ लो चार लोग अरेस्ट हो गए बाकी बचा एक आदमी तो उसके बारे में भी इन सालों को जरूर पता होगा नहीं हो सकता है कि उस आदमी का इन लोगों से कोई कनेक्शन ही ना हो नैना को क्रिमिनल केस का काफी एक्सपीरियंस था और उसने अपने इसी एक्सपीरियंस के दम पर यह बात बोली लेकिन उसे एक बात ये भी पता थी की अगर मुजरिम ऐसी कुछ पता करना है तो उसे पकड़ने के तुरंत बाद ही पूछताछ की जानी चाहिए सो तो उसने जमीन पर गिरे तीनों मुजरिमो आरोप एक नजर डाली नैरा ने, ने सभी को ध्यान से देखा और फिर उसे लगा कि ये जिस आदमी के कंधे में गोली लगी हुई है ये ही सबसे सीधा ज्यादा लग रहा है इसका चेहरा देखकर ही लग रहा है कि ये काफी डरा हुआ है निश्चित रूप से अगर इसे थोड़ा सा टॉर्चर किया जाएगा तो ये सब कुछ उगल देगा इसी का नाम विकास था नैरा ने, ने, ने विकास की तरफ देखते हुए पूछा तुम्हारे और साथी कहाँ हैं तुम तुम्ही बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लॉकर रूम में डाका डाला था न जमीन पर पड़ा विकास कंधे और गोली लगे होने के कारण दर्द से करा रहा था उसने कोई भी जवाब नहीं दिया बल्कि वो अपने दर्द से कराते हुए सिर्फ नैना को घूरता ही रहा नैना ने उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और फिर उसका कॉलर खींचकर बोल पड़ी जल्दी बता वरना हड्डी तोड़कर रख दूंगी विकास कुछ बोलता उससे पहले दूसरा आदमी चिल्ला पड़ा नेगी कुछ बोलना नहीं है विक्रांत और नैना सन रह गए विक्रांत की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी उसने अपनी नजरें घायल पड़े टैंकर ड्राइवर की तरफ की उसने ही अभी चिल्लाते हुए विकास को कुछ भी बताने से मना किया था विक्रांत तुरंत उठ खड़ा हुआ और उसकी तरफ बढ़ता हुआ गया और फिर उसके जिस पैर में गोली लगी थी उसमें ही जान बुझ जूते से ठोकर मार दी ओह सॉरी सॉरी मैंने देखा नहीं। विक्रांत ने कहा इसके बाद उसने हवा में पैर उठाकर अपनी पूरी ताकत से इसे उसकी जान पर ठीक गोली लगने वाली जगह पर पटक दिया दर्द के मारे गला फाड़ चिल्लाने लग गया उसकी आंखों से आंसू भी बहने लगे साले ज़्यादा दिमाग लगा रहा है। बहन के टके। विक्रांत ने उसके मुंह को अपने हाथों से पकड़ते दबाना शुरू कर दिया बता तेरे साथ और कौन कौन है आ, आ, दर्द के मारे वो भी चीख पड़ा आ, कार में है उसने अपनी सेडान कार की तरफ इशारा करते हुए कहा नैना तुरंत ही फिर से अपनी बंदूक तानकर खड़ी होगी विक्रांत भी नैना को बैकअप देते हुए कार की तरफ बढ़ने लगा लेकिन कार तो खाली थी उसमें कोई भी नजर नहीं आ रहा था फिर नैना को लगा कि हो सकता है कार के पीछे डिग्गी में कोई छुपा हुआ हो तो वो बड़ी सावधानी से अपने कदम बढ़ाते हुए कार की डिग्गी की तरफ बढ़ने लगी नैना लगातार अपने बंदूक को ताने हुए थी विक्रांत आगे बढ़ते हुए डिग्गी को खोलने लगा नैना उसके पीछे बंदूक का निशाना डिग्गी लगाए हुए खड़ी थी विक्रांत ने एक झटके में ही कार की डिग्गी खोल रख दी अंदर का नजारा देख विक्रांत और नैना सन रह गये उन्हें तो मानो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था